एक एनजीओ चलाते हैं आप और एनजीओ के माध्यम से महिलाओं का जो अधिकार है उस पर बातें करते हैं उनको हेल्प देते हैं तो महिला अधिकार मंच इस संस्थान के साथ आप जुड़े हुए हैं और पूरे भारतवर्ष में सबके लिए जो है आप हेल्प करने के लिए बिल्कुल अपने ग्रुप्स बनाए हैं स्व इच्छा से लोग इसमें जुड़ जाते हैं और अपनी समस्या का समाधान पाते हैं तो आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते हैं बच्चों के साथ होते हैं और अनजाने जाने बहुत सारी ऐसी घटनाएँ है होती हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता लेकिन उन सभी को कैसे निपटारा कर सकते हैं कैसे उनको हेल्प मिल सकता है अगर ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से हमें पता चले या हम खुल के अगर बता देते हैं तो महिला अधिकार मंच जो है आपको इसमें काफ़ी हेल्प करती है तो आइए ऐसे विशेष महिला मंच संचार मंच के विशेष अधिकारी हमारे साथ हैं श्रीमती ज्योति सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी ओम शांति थैंक यू कैसे हैं आप जी सर एकदम बढ़िया जी जी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा और बताइए कि वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं <laughs> जी मैं महिला अधिकार मंच की फाउंडर हूँ और वूमेन प्रोटेक्शन के लिए महिला विकास के लिए उत्थान के लिए आत्मनिर्भरता के लिए ऐसे कई विषय हैं महिलाओं के साथ जिनको अब खुले तौर पर समाज में लाना जरूरी है और hmm. इन सब पर हम एक्टिवली सकारात्मकता के साथ पवित्र उद्देश्य और पवित्र सोच के साथ परमात्मा से जुड़ा हुआ उद्देश्य है और महिलाएं हमारी निःशुल्क इसमें सपोर्ट करती हैं काउंसलिंग के द्वारा महिलाओं का हम निराकरण समस्याओं का निराकरण होता है साथ ही साथ तनाव और अवसाद से ग्रसित जो महिलाएं हैं उनको हम बाहर निकालते हैं अब आपको मैं बता दूं कि हम बाहर कैसे निकालते हैं आज मैं बैठी हुई हूँ आबू रोड शांतिवन एक प्रकाश स्तंभ है और जितनी सराहना की जाए उतनी कम है सबके जीवन में बदलाव और परिवर्तन हुए हैं सबसे अच्छी बात मेरे लिए गर्व की बात यह है कि महिला अधिकार मंच की मार्गदर्शिका जो है एडवाइजर शांति का संदेश देने वाली प्रजापिता ब्रह्म कुमारी दीदियाँ हैं जो कि हर जिले में हमें सहायता प्रदान कर रही हैं बिल्कुल बिल्कुल और मैं चाहूँगा कि आप इस संस्थान का उद्देश्य को लेकर आपने कब काम करना शुरू कर दिया और फिर संस्था कैसे बनाई फाउंडर मेंबर कैसे बने उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कहते हैं कि कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा देना जी हर महिला के अंदर छुपा होता है ऐसे ही बचपन से मेरे अंदर भी सामाजिक सेवा मैंने चुना फैमिली बैकग्राउंड में भी देखा जाए तो अधिकतर लोग सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं इसी प्रकाश धीरे धीरे कैसे मैं यहाँ तक पहुँच गई मुझे तो खुद भी ज्ञात नहीं है क्योंकि उद्देश्य हमेशा पवित्र रहा है जी जी जी। और कहते हैं संवेदनशीलता होना जरूरी है सही बात है ह्यूमन्स ही नहीं हमारे जीव जंतु इस संसार में जितने भी जीव हैं किसी भी महिला हो पुरुष हो उसके आंसू दर्द पीड़ा वेदना को यदि हम समझते हैं तो मेरी नज़र में सच्ची समाज सेवा वही है बिल्कुल बिल्कुल इसी प्रकार हम लोग विमन्स को लेकर भी काम कर रहे हैं बच्चियां भी कहते हैं कि बहुत बार देखने में आता है कि लोक लाज मर्यादा प्रतिष्ठा नेम फेम मान सम्मान के कारण महिलाएँ घर के बाहर नहीं निकल पाती हैं कानून तक इसलिए नहीं जा पाती हैं कि दहलीज पार करेंगी तो मामला हो सकता है और ज़्यादा बिगड़ जाए, बिगर जाए। उस समय हम कोशिश करते हैं कि महिलाएं आएँ हमसे बात करें उनसे रूबरू हों हम और उनकी पहचान को उजागर ना करते हुए गुप्त तरीके से तनाव और अफसात से महिलाओं को बाहर निकालते हैं और बिखरते टूटते परिवारों को जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को आपकी बातें समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम लोग जो हैं गुप्त तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं और जिन भी लोगों को जो भी पीड़ा है या इस तरह के मामले सामने आते हैं तो निश्चित तौर पे आप महिला अधिकार मंच से जुड़ सकते हैं और बात करके अपनी जो है समस्या का समाधान निकाल सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि बहुत सारी महिलाएं कई बार गांव या फिर यहाँ वहाँ रहते हैं इंटीरियर में रहते हैं तो उन तक ये चीज़ें कैसे पहुँचें क्या करते हैं उसके लिए आप सर स्लम एरियाज़ और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए हम चर्चा की चौपाल लगाते हैं अच्छा चर्चा का चौपाल जिसमें हम उनके घर में बैठकर उनके साथ चाय पीते है फैमिली होने की कोशिश करते हैं अच्छा, अच्छा। यहाँ तक कि महिलाएं अगर खेत में भी हैं तो हमारी टीम और खासकर पदाधिकारी गाड़ी रोक के महिलाओं के खेतों में उनके पास जाके उनसे बात करती है हालांकि होता ये है कि महिलाएं इमिडियट तो नहीं बताती की हमारे साथ क्या इश्यू है लेकिन फोन नंबर लेने के बाद हुँ, हुँ, एक दो दिन में अपनी समस्याओं को जरूर हमसे शेयर करती हैं और समाज में काफ़ी ऐसी चीजें हैं कुरियाँ हैं रूढ़ियाँ हैं जिसके कारण आज भी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं तो स्लम एरियाज के लिए हम काम कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि महिलाओं के साथ कई बार दूर में रहने वाले लोग अपनी समस्या का समाधान नहीं बताते हैं तो आप उनके लिए चौपाल लगाते हैं और मोबाइल नंबर या फिर आते जाते भी उनसे मिलकर ये सारी चीज़ें उनसे रूबरू होकर आप जो है काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा लगा हमें कि किस तरह से आप लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और कई बार ये मामले ऐसे होते हैं कि कोई भी बंदा सामने आँखें नहीं बताएगा तो उनके साथ हमें जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ता है दोस्ती बनाना पड़ता है तब जाके ये चीज़ें खुल के आती हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमें बताइएगा और मैं चाहूँगा कि एक हाद गीत हम लोग सुनना चाहेंगे अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का तो मैं चाहूँगा कि गीत संगीत आप किस तरह के गीत संगीत सुनते हैं उसके बारे में बताइए और एक हाथ जो आपका पसंदीदा कोई गीत है तो उसके बारे में भी बताइए वो गीत क्यों पसंद है आपको आप देख रहे हैं कि रोम रोम में अब सिर्फ सशक्त महिला का नारा गूंजता है विमंस की दयनीय स्थिति हम देख रहे हैं और पॉजिटिव वे में देखा जाए तो बहुत आगे भी अभी सुनीता विलियम्स भी चाँद पर बैठी हुई हैं ये हमारे लिए सौभाग्य की और प्राउड की बात है बट जैसे कि हमारी बात हुई है कि ग्रामीण क्षेत्र और स्लम जी जी, जी। तो वहाँ के लिए हम काम करते हैं तो मैं अभी मैंने अपनी मोबाइल में भी कॉलर ट्यून है आ, वही मैं चाहती हूँ यदि आप बजा सके तो बिल्कुल बे आज़ाद है रहना मुझे सत्य में सत्यमय जयते सीरियल, सीरियल का ये गीत है। जी जी। आ, बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया है महिलाओं के उत्थान के लिए उनके इंस्पिरेशंस के लिए तो आइए सुनते हैं ये गीत आप सबके लिए और खास ज्योति सिंह के लिए आप सुनाए हैं रीजमाधवन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खूबसूरत गीत जो आपने सुना महिलाओं के लिए और ख़ास जो भी महिलाएं या बच्चियां इस गीत को सुन रही थी शायद आप सभी को एक मोटिवेशन पॉजिटिव एनर्जी मिल गया होगा तो मैं चाहूँगा बिल्कुल बेक ऑफ रहें और अपने जीवन के लक्ष्य को हमेशा सामने रखें कि आपको क्या करना है क्या बनना है कई बार हमारा लक्ष्य बिल्कुल धूमिल हो जाता है जिस कारण हम जो है गलत रास्ते के शिकार हो जाते हैं या गलत फैमिली के शिकार हो जाते हैं लेकिन अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है हमें जीवन में क्या करना है किसके लिए हम इस संसार में आए हैं ये अगर खोज आपकी चलती है इसका अगर चिंतन आपका चलता है इस तरह का विचार आपके पास आता है तो गारंटी है कि आप अपने राह से कभी विचलित नहीं होंगे और ना ही कोई आपको विचलित कर पाएगा तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर से ज्योति सिंह जी से आप सभी को जोड़ना चाहूंगा ब्रेक के बाद ज्योति सिंह जी मैं चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई और कुछ बचपन की स्कूली जीवन की कुछ अनुभव साझा कीजिए आप स्कूली शिक्षा मैंने गुना डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट की है जी एंड कॉलेज मैंने अपना भोपाल से किया है जिसमें मैंने एम कंप्लीट किया बी किया एल एल रनिंग है मेरा hmm. और साथ ही साथ लाइब्रेरियन कोर्स मैंने कंप्लीट किया hmm, hmm, hmm. ऐसे तो कई खट्टी मीठी यादें हैं बचपन के जो किस्से होते हैं जी। जैसे छोटे छोटे आ, मैं फिर बताना चाहूँगी कि समाज सेवा कैसे अंदर समाहित रही है यदि एक जी। छोटे से डोगी को कोई एक्सीडेंट भी करके गया है तो कैसे खुले आम सड़क पे आके लड़ने लगना या किसी उसके ब्रोध में बात करना क्योंकि जो आजकल बाइकिंग कर रहे हैं ओवर स्पीड में तो इनको भी रोकने का प्रयास बचपन से रहा है पड़ोस में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को यदि देखा है तो तुरंत जाके खड़े हो जाना गलत को कभी बर्दाश्त किया नहीं है और मैं तो सभी से कहना चाहती हूँ चुप ना रहें आवाज़ उठाएं। बिल्कुल जब तक आप चुप्पी साधेंगे डेफिनेटली हरेसमेंट का शिकार आप होते रहेंगे आवाज़ उठा के देखिए बहुत स्मार्ट वे में आप अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं शासन ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं काफी कानूनी अधिकार हम लोगों को दिए हैं वीमन्स राइट्स में आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए फ्री आपको एडवोकेट हैं क्यों सहना है हुँ. जी जी ज्योति सिंह जी आप वैसे ट्रेवल भी काफी करते होंगे सेवा अर्थ तो मैं चाहूँगा कि आप जिस तरह से अभी माउंट आबू आए ऐसे बहुत सारी जगहों पर गए होंगे तो कुछ यात्राओं की यादें आप ताज़ा कराइए हमें हाल ही में हमने अभी यात्रा की थी ये मेरी एनिवर्सरी का टाइम था हम्म तो मेरा बेटा है चौदह साल का उसके साथ मैं मनाली हिमाचल गई जी तो काफ़ी अच्छी यादें रही हैं <laughs> फिर कहना चाहूँगी कि उन यादों में समाज सेवा कहाँ से ढूंढ लेना जी। जब बच्चियों को देखा कि आजकल की बच्चियाँ दिशा भटक रही हैं घूमने किस पर्पज से आ रही हैं तो वहाँ भी मैं अपने बैनर लेकर खड़ी हो गई हूँ और मानिए खुशीलाल लाल जो, जो कि हमारे हिमाचल के आ, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी जी जी। उन्होंने भी हमें उनके जो विंटर कॉर्निवल हुआ उसमें सम्मान दिया अरे वाह। तो मेरा तो यही कहना है जहाँ गलत होता है वहाँ महिलाएं उठ के खड़ी हो, खूब घूमें अपनी मस्त जिंदगी को जिये आगे बढ़ें अपने आत्मविश्वास को जगाए रखें इच्छा शक्ति को मजबूत करें ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है हुँ, हुँ. आज हम यहाँ आबू रोड पर हैं शांतिवन में प्रकाश स्तंभ है ये जी जी यहाँ से कितना पॉजिटिव आ, हम लेकर जाएंगे और क्या हम समाज को अब देने वाले हैं एक नई सकारात्मकता के साथ फिर से मैं काम शुरू करने वाली हूँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए जाते जाते ज्योति सिंह जी आप आपको जैसे कि समाज कार्य कर रहे हैं बचपन से ही इस चीज़ के प्रति आपका आकर्षण रहा है और जहाँ भी गलत हो रहा है उसके लिए आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको काफ़ी लोगों ने सम्मानित भी किया होगा आपको जो सम्मान मिला है इस सेवा कार्य के लिए उसके बारे में बताइए जी हाल ही में मुझे विश्व रत्न सम्मान मिला है एक संस्था के द्वारा और सिटी आईकोन से नवाजा गया है टू में अरे वाह इसके अलावा कहीं ना कहीं रहता है कि अपनी एक निजी जिंदगी होती है तो मुझे ट्रेडिशनल मॉडलिंग का भी थोड़ा सा शौक रहा था अच्छा तो उस समय में आ, रवीना टंडन होस्ट कर रही थी परिधानी का आ, जो कि चंदेरी हैंडलूम हा, साड़ियों को लेकर वो प्रमोटिंग के लेकर उन्होंने एक सेमिनार और इवेंट ब्यूटी इवेंट भी रखा था यहाँ भी मैं थर्टी विनर में रही हूँ इंडिया में और छोटे मोटे जो एफएम के द्वारा भी होते रहते हैं सुपर मोम बिग मोम पार्टिसिपेट करती आई हूँ <laughs> <laughs> तो ये अपने आप को कूल रखने का एक तरीका है और सभी महिलाएं जो अपने मन में ऐसा नहीं है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं तो हम अपनी निजी लाइफ को भूल जाएंगे जी, जी। बिल्कुल आप अपने आपके जो भी शौक हैं आप उनको बिल्कुल मर्यादा में रहकर पूरा करें बिल्कुल बिल्कुल ज्योति सिंह जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आपकी यात्राओं के बारे में आपको मिला हुआ सम्मान के बारे में और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सोसाइटी को दो लाइन में मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी मेरी प्यारी बहनों यदि आप मुझे सुन रही हैं तो प्लीज़ आप निगेटिविटी को ना समझें कि मैं क्योंकि मैं दयनीय स्थिति देख रही हूँ पिछले बारह सालों में महिलाओं के साथ हम बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं हम हाँ कोई इशू हमारी लाइफ में नहीं है आ, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं बट यदि हम अपनी बहनों को देखें वो निरक्षर बहनें जो शिक्षा के अभाव में बहुत परेशान हैं जिनको गाइड करने के लिए कोई भी नहीं है हम अपनी सोसाइटी को इतना कंट्रीब्यूशन तो दे ही सकते हैं हम पढ़े लिखे होने का इतना तो अपना हक समाज को इतना तो दे ही सकते हैं सक्रिय भागीदारी जी. कि हमारी उन बहनों को उठकर खड़ा करें चलिए हम खड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उनकी वेदना को सुनकर उनके आंसू को पोछें दो लाइन में एक और बात गाना गाना चाहूँगी बिल्कुल तेरा हुआ है ये क्या हाल नारी सोच जरा क्या तू है उपभोग का माल नारी नारी सोच जरा नारी सोच जरा, जरा।, जरा। थैंक यू <laughs> क्या बात बहुत सुंदर गीत आपने गाया विजय ज्योति सिंह जी बहुत ही अच्छा लगा हमें और चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने ज्योति सिंह जी को सुना और आशा करूँगा कि जो महिलाओं के लिए काम काफ़ी लंबे समय से आप कर रहे हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है सुनकर कि अभी भी समाज में जो चीज़ें हैं उसके लिए हम सभी को आगे आना होगा और मिलकर काम करने से ज़्यादा काम हो सकता है तो जब ज्योति सिंह जी को हम सुन रहे थे तो हमारे पास भी एक हमारे बड़े प्यारे मित्र हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं लेकिन महिलाओं के लिए बच्चियों के लिए बड़े पीड़ित थे पर आकर वो अपनी वेदना बता रहे थे कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए काम कर रहे हैं ग्राम विकास में काम कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि हम बच्चियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में जो चीज़ें हम लोग न्यूज़ टी में देखते हैं तो उनका मन जो है उस रुदन से भर गया था और वो आकर मुझसे कह रहे थे कि भई हमें कुछ ऐसी यात्रा निकालनी चाहिए जहाँ बच्चियों को जो है हमें मोटिवेट करना है गांव-गांव जाकर जो है हमें आवाज़ उठाना चाहिए और ताकि वो बच्चियाँ उनको जो है आ, मोटिवेशन मिले और वो ऑफ होकर अपनी ज़िंदगी को जी सके तो इसके लिए उन्होंने मुझसे कहा था कि एक गीत गीत वगैरह आप म्यूज़िक बना के दें तो उन्होंने वो गीत भी याद कराया मुझे और कुछ लाइनें उन्होंने लिखी कुछ लाइनें हमने लिखी आखिरी में वो गीत बन गया और वही गीत आपको सुनाएंगे थोड़ी देर में और इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आपको कहाँ भी ऐसा लगता है कि हमें काम करना है तो मिलकर काम करें आप हमारा भी सहयोग ले सकते हैं हमें भी फ़ोन कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरह की हेल्प चाहिए और किस तरह की मुहिम में आप जुड़ना चाहते हैं या हमें जुड़ना चाहते हैं तो चलिए हम सब मिलकर इस समाज को बेहतर समाज बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते रहेंगे और फिर से एक बार ज्योति सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं उनके नए कार्य के लिए उनके इस पवित्र भावना से जुड़ा हुआ कार्य करने के लिए बहुत बहुत खुशियां। आप सुनाए हैं रेडियो वन वन जीरो एम सुनते रहो मस्कर रहो ये धरती माँ है सबकी हम सब उसकी संतान मदर क्यों होती है बेटी बाप के लिए अनजान घर हो या गलीफिस हो या जंगल कहीं भी क्यों हो डर करना पर ना हो आवा उठाओ अपने अधिकार करना एक नहीं रीति नीति शिक्षा जो बदाश जलाओ हाथ में ज्ञान कभी उठाओ कभी तो सोच आओ मिलकर एक नई रीति नीति शिक्षा का बदाश जलाओ हाथ में ज्ञान कभी